एन भूतले हे कृष्ण करुणाधु दीन बंधु जगतपे गोपेश गोपि का राधाकांत राधा नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते प्रणमामि वृंदावनेषभा प्रणमा भये सिंधु पतिता पावने्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनंद श्रीतर सुवासिभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा <coughs> भी हम जयदेव गोस्वामी के बारे में सुनेंगे और इसके उपरांत हम प्ले भी देखेंगे जो सुना है वो हमें देखने को भी मिलेगा ड्रामा के माध्यम से तो जयदेव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पूर्व इस जगत में जन्मे थे तो जयदेव गोस्वामी के बारे में बहुत कुछ वर्णन हमें प्राप्त होता है सुनने के लिए पढ़ने के लिए विशेष रूप से उनके स्वयं के ग्रंथ में भी तो ऐसे जयदेव गोस्वामी के जो परम प्रिय विग्रह हैं श्री श्री राधा माधव जिनका निवास यहाँ है बहुत बड़ा महल है उनका और आपके पीछे एक दूसरा महल दिखाई दे रहा है आपको तो यहाँ के जो राजा थे उनकी बहन थी मैं भूल गया उनका नाम तो उनके विग्रह हैं नटवर राय बहुत सुंदर कृष्ण है छोटे से नटवर राय तो वो उनकी उपासना करती थी तो अभी दोनों के हम दर्शन करेंगे पाँच बजे के बाद तो शास्त्र कहते हैं के शाम संस्मरणाथ पुनसहा शद्या, कि जैसे भक्तों का केवल स्मरण करने मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं तो फिर क्या कहा जाए ऐसे आचार्य किसी के घर अपना चरण रखते हैं शुद्धंत व्य ग्रह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि तो ये जो श्लोक है ये परीक्षित महाराज ने बोला था शुक गोस्वामी के लिए जिसमें उन्होंने भक्तों की महिमा को स्थापित किया था जब शुक्रदेव गोस्वामी आए और परीक्षित महाराज को श्राप मिला था परीक्षित महाराज ने एक बार भी सेकंड थॉट जिसे कहते हैं ना लिया नहीं, सेकंड थाट को चांस ही नहीं दिया जैसे उनको पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है सातवें दिन उड़ने वाला पंख जिसको है ऐसा तक्षक सर पाकर मुझे काटने वाला है तो उन्होंने सोचा नहीं दूसरा विचार नहीं किया तुरंत अपने हाँ, महल से बाहर पड़े सर्वसाधारण वस्त्र धारण करके गंगा के किनारे गए और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है उसको गंगा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए क्योंकि गंगा के तट पर दो चीजें होती हैं वैष्णव का निवास और कृष्ण कथा इसलिए जो अधिकतर कथा कीर्तन तीर्थ ये कौन से स्थान में है गंगा के तट पर है तो गंगा परम पवित्र है जो भगवत चरणों से निकली है तो उसी प्रकार से गंगा के किनारे दोनों चीजें होती है और वो स्वयं इतना बड़ा चरणामृत का प्रवाह है कई बार भक्त न चंद्र चरणामृत पीने के लिए तरसते हैं तो मैं सोचता हूँ इतना गंगा बहरा है चरणामृत की गंगा है भगवान के चरणों से निकली है ऐसा चरणामृत जिसमें तैरते भी है ऋषि मुनि आदि तो उनको सबको पूछा बताओ मुझे क्या करना चाहिए मैं भी मरने वाला हूं तो हर कोई ऋषि मुनि अलग अलग बात बोल रहा था तो उसी समय अचानक दूर से देखा कि एक सोलह साल के युवक आ रहे हैं नग्न अवस्था में और बच्चे उनके ऊपर पत्थर मार रहे हैं है हाँ। तो देखा कि ये कौन है जैसे जैसे वो नजदीक आए सब लोग बल्कि हजारों लोग एकत्रित हुए थे वहां गंगा के किनारे ऐसे नहीं कि दस बारह लोग चालीस लोगों का ग्रुप था जो परीक्षित महाराज बेचारे मरने वाले थे और तो नहीं वहा तो अलग अलग युवन सारे लोगों से देवतागण भी आए थे वहां सारे व्यास देव नारदा अपने हजारों शिष्यों के साथ वहां बैठे थे तो परीक्षित महाराज ने देखा कि शुक्रोस्मी आए हैं तो वैसे भगवान की विशेष योजना है किसने ने गोस्वामी को इनवाइट नहीं किया था कि आप आइए और क्या करिए लेक्चर दीजिए किसी ने नहीं इनवाइट किया शुक्रदेव गोस्वामी का काम ही है भ्रमण करते रहते थे और भ्रमण करते, करते करते किसी के घर में गए तो उतने समय के लिए रहते थे जितना समय गाय का दूध दोहन करने में लगता है यानी कि चांस मिला तो कई दिन नहीं? नहीं। दूध पीने के लिए रहते होंगे वहां नहीं शास्त्र कहते उतने समय में उन व्यक्तियों को कृष्ण कथा प्रदान करने के लिए जाते थे और तुरंत आगे चल जाते थे तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी आए तो परीक्षित महाराज सारे ऋषि मुनि उठे और सबने प्रणाम किया परीक्षित महाराज जो पूरे विश्व के राजा हैं उनके सामने जाते नतमस्तक होते और ये बात बोलते हैं ऐशां संस्मरण वो कहते हैं सध्या शुद्धन्ति वे के आपका स्मरण करने मात्र से तुरंत सद्य मीन्स तुरंत शुद्ध हो जाता है कोई व्यक्ति उसका ग्रह भी तो फिर क्या कहा जाए कि आप जैसे जो महान भक्त है किम पुनर्दर्शन आपका दर्श आप दर्शन आपका स्पर्श आपके चरण कमलों को धोना और आपको बैठने के लिए आसन आदि प्रदान करना सेवाएं करना उसकी महानता कितनी होगी तो इसी प्रकार से जयदेव गोस्वामी भी वैसे ही महान कृष्ण के भक्त हैं तो जयदेव गोस्वामी का स्मरण करने मात्र से हम शुद्ध होने लगते हैं और विशेष रूप से उनका जो पूजित अर्च विग्रह हैं राधा माधव का दर्शन करने से तो इसलिए को होती थी भगवान के भक्तों के भक्तों बारे में सुनने में सुनने कई बार हमें कृष्ण के बारे में सुनने में इतना आनंद अनुभूति नहीं होती नहीं हम थोड़े से ये हो जाते इनअेंटिव हो जाते हैं लेकिन जब किसी महान वैष्णव के चर्चा का चर्चा का वर्णन होता है तो हमारा उत्साह बढ़ने लगता है और उसके उनके चरित्र आदि को सुनते हैं तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है उन्नति करने के लिए इसलिए भक्ति विनोद चरित्र बड़ा ही पवित्र जय निंदे हिंसा करी भक्ति विनोद ना संभाषितारे तारे थाके सदा मौन धरी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे जो महान आचार्य है उनका चरित्र इतना शा, शक्तिशाली है कि जो व्यक्ति को पवित्र करता है और जो व्यक्ति उनका निंदा और हिंसा आदि करता है भक्तों भक्तनाथ ठाकुर कहते मैंने एक व्रत ले रखा है अपने लाइफ में जो भी व्यक्ति भक्तों के प्रति हिंसा पूर्ण आचरण करता है निंदा करता है तो मैं उनका उनके साथ संभाषण नहीं करना चाहता तो ऐसे जयदेव गोस्वामी का जो जन्म है बंगाल में हुआ था केंद्र बिल्व ग्राम में उनके माता का नाम था वामा देवी और उनके फादर थे श्री भोजदेव तो जब ये थोड़े से बड़े हो गए थे तभी इनके माता पिता ने देहाग कर दिया था और ये अकेले थे हे तो जयदेव गोस्वामी के घर के सामने एक तालाब हुआ करता था बंगाल गए बंगाल में देखा अपने हर घर के सामने क्या है तालाब उसको पुकुर कहते या उसमें जनरली लोग क्या करते हैं मछली पालन करते हैं जब कोई अतिथि आता है तो फ्रेश जैसे वेजिटेबल्स ले आते वैसे तुरंत मछली को पकड़ते हैं सीधा फ्राई हाँ तो वैसे कर वहाँ है ये कल्चर एक प्रकार से तो जयदेव गोस्वामी के साथ ऐसे नहीं था जयदेव गोस्वामी उनके माता पिता आदि बड़ा सा तालाब था घर के आंगन के पास ही तो उसमें स्नान आदि करते थे तो जयदेव गोस्वामी एक बार स्नान करने गए तो उनके हाथ में कुछ चीज लगी अब उन्होंने उठा के लाए तो वो कौन थे राधा माधव के तो ऐसे राधा माधव जयदेव गोस्वामी के लिए अवतरित हुए हैं हाँ। तो जैसे हम देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी वो भी गंडक की नदी में स्नान करने गए तो वह आपने कमंडलू या लोटे में जल ले रहे थे तो उसमें कौन जप मारा था शालीग्राम से तो भगवान आ, क्या करते हैं भगवान के कुछ विग्रह बहुत शक्तिशाली होते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते वो सेवा लेना चाहते हैं क्या करना चाहते कुछ विग्रह हमेशा सेवा सेवक को ढूंढते हैं हाँ सही सेवक को ढूंढते हैं भगवान हमेशा तो ऐसे जयदेव गोस्वामी जो परम विरक्त थे और बहुत कृष्ण लीला में मग्न रहते थे अपने जीवन भर तो जब उनको ये विग्रह मिले तो उन्होंने राधा माधव को अपना प्राण धन बना लिया क्या बना लिया प्राण धन तो राधा माधव ही उनके लिए सब कुछ है राधा माधव के अलावा उनके जीवन में दूसरा व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है तो जब उनके माता पिता का देहांत आदि हुआ तो कई लोगों ने उनका घर आदि उनसे चीटिंग करके ले लिया सामान अड़प लिया वगैरह बहुत सारी लीलाएं हैं तो जयदेव वो स्वामी फिर वहां से निकल पड़ते हैं निकलकर कर आ जाते हैं जगन्नाथपुरी आते हैं तो कई कही गई हैं, तो वो लेकिन उन्होंने अपने साथ कुछ चीजें नहीं ले। सोचो हम यात्रा में जाते हैं तो हम अपने साथ क्या लेते हैं अधिक चीजें क्या लेते हैं अधिक से क्या लेते हैं शर्म शर्मा ने आप जोर से बोले वस्त्र आदि आदि में कौन आता है <laughs> तो बहुत सारी चीजें लेते हैं लेकिन ये जब निकले अपने घर से कोई चीज नहीं ली एक चीज अपने साथ ली कौन थे वो? राधा माधव तो राधा माधव को इन्होंने लिया और वो निकल पड़े अपने ऐसे सोचो हम हम अपने बैग लेके उठा के चलते या अपने बच्चे को गोद में लेके चलते ना कितना प्रीति है जहां जाए वहां बच्चे को लेके घुमाते रहते हैं वैसे ही जयदेव गोस्वामी जहां जहां वो जाए हाँ, जितने भी दूर जाए वह हमेशा अपने राधा माधव को लेकर निकला करते थे और वो निकलते जगन्नाथपुरी आए जगन्नाथ स्वामी का दर्शन किया और वह वट वृक्ष है वट वृक्ष अक्षय वट कहते हैं उस वट वृक्ष के नीचे बैठे और वैसे उनके अंदर वैराग्य तो बहुत शक्तिशाली था जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया था चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, उनमें वैराग्य की प्रधानता थी तो ऐसे जय को गोस्वामी आए और उसके नीचे बैठे तो उसी समय एक जो ब्राह्मण है जिनका नाम था सुदेव वो पहले भी जगन्नाथपुरी आया करते थे वो ब्राह्मण एक बार वो ब्राह्मण का जब विवाह हुआ तो संतान आदि नहीं प्राप्त हो रही थी तो जगन्नाथ के पास गया और कहा है जगन्नाथ देव मुझे ना संतान चाहिए पुत्री चाहिए चाहिए, या पुत्र तो तो भगवान तो सब कुछ देने देने वाले हैं, है है, है, ना? इसलिए भगवान का एक नाम है. क्या है नाम? वरदराज क्या ये मतलब वर में वो किंग है, कुछ भी वर दे सकते हैं ऐसा उनमें सामर्थ्य है तो जब ये पति पत्नी जगन्नाथ के सामने गया और उन्होंने कहा हमें पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए तो भगवान जगन्नाथ ने उनको एक पहली संतान दी एक हाँ, लड़की प्रदान की बच्ची जैसे हाँ। पहले चैतन्य महाप्रभु के समय भी एक महान डिबोटी थे गंगाधर भट्टाचार्य उनकी पत्नी थी लक्ष्मी वो भी गए थे जगन्नाथ के पास हमें संतान चाहिए तो उनको भी भगवान जगन्नाथ ने एक महान कृष्ण भक्त के रूप में संतान दिए श्रीनिवास आचार्य जो महान पहले बुक डिस्ट्रीब्यूटर बने भक्ति विरोध ठाकुर ने भी जगन्नाथ से याचना की कहा कि ऐसा पुत्र चाहिए जो विष्णु की किरण हो भगवान के समान कार्य करने का सामर्थ्य रखता हो तो उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्राप्त हुए तो ये जो गए सुदेव तो इन्होंने कहा एक उनको कालांतर में एक लड़की प्राप्त हुई मिली या जन्म ग्रहण किया उनके घर में तो जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने सोचा भी इसका तो भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए इसको क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो पहले संतान होगी वो आपको प्रदान करेंगे तो लगभग वो बारह या तेरह साल की हुई थी या जो भी तो वो गए तो भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आते हैं सुव के और वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारी बेटी है जिसका नाम था पद्मावती क्या नाम था पद्मावती के समान कोई भक्त नहीं है जिनके हाथों से भगवान स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं जिनसे कृष्ण स्वयं बातें करते हैं पद्मावती का बहुत गुणगान किया गया है तो ये पद्मावती उनके पिता ने कहा भगवान जगन्नाथ ने कहा ये जो पद्मावती है ना इसका विवाह करो जयदेव के साथ किसके साथ? अभी जयदेव गोस्वामी तो विरक्त थे तो जयदेव बैठे थे उस कल्प वृक्ष के नीचे वहां अपने माधव को लेकर बैठे थे राधा रानी नहीं थी कौन नहीं थे माधव थे केवल तो माधव को लेके बैठे थे तो जैसे इनको ऑर्डर मिला तो पिता गए हाँ, अपने बेटी का हाथ पकड़ के गए तो सीधा देखा तो बैठे माधव के साथ बैठे हैं जयदेव और कहा कि ये जो मेरी पुत्री है पद्मावती ये आज से आपकी पत्नी है सीधा अभी कितना हाँ, अब ट्रांसडेंटल है सोच सकते हैं कि ना तो अभी किसी ने देखा ना बातें की ना कुछ भी नहीं वो तो बेचारा माधव को लेके बैठा है जयदेव गोस्वामी बैठे हैं और ये जाते हैं अपने बेटी का हाथ पकड़ के और उनके उनके सामने कहते हैं कि ये आज से आपकी ये हैं हैं तो जयदेव कहते हैं भगवान पत्निया स्वीकार कर सकते हजारों लेकिन एक भी एक, एक मेरे लिए क्या है पहाड़ के समान है जयदेव गोस्वामी ने कहा वो कृष्ण के लिए ठीक है वो सोलह हजार स्वीकार कर सकते हैं लेकिन मेरे लिए तो एक बड़ा पहाड़ है मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा तो पिता ने कहा बेटी को आज से आपके पति और पिता चले एक है है क्या ऐसा है? आपने कोई खर्चा नहीं है कुछ नहीं है सीधा तीर मार के चले गए अभी वो बेचारी पद्मावती वहां खड़ी है जयदेव का मुख देख रही है और जयदेव गोसा भी परेशान है इसके साथ क्या करू तो उन्होंने कहा देखो पद्मावती तुम अभी स्वतंत्र हो जहां मर्जी हो जा सकती हो उन्होंने कहा नहीं मुझे मेरे पिता ने बोला है आज आज से आप मेरे पति हैं और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे अभी जयदेव के जबरदस्ती पद्मावती को स्वीकार करना पड़ा वास्तव में पद्मावती बहुत गुणवान थी महान कृष्ण भक्त थी तो वो रहे और फिर बाद में कई सारी लीलाएं आती है तो फिर ऐसे पद्मावती और जयदेव गोस्वामी का जो विवाह है वो संपन्न होता है और जयदेव कहते हैं कि वास्तव में ग्रहस्त में लाइफ तभी बंधन हो जाता है, ग्रहेशु चापी, कुशल गोस्वाहते मदारनाया बंधाया ग्रह तो वो कहते हैं कि वास्तव में जब गृहस्थ जीवन में होकर कृष्ण कथा कृष्ण कहते कि गृहस्थ होकर मेरी कथाओं का वर्णन नहीं करता या मेरी कथा आदिओ में वो मग्न नहीं होता वो उस व्यक्ति के लिए ग्रस्त जीवन बंधन हो जाता है लेकिन जो व्यक्ति अपने ग्रस्त जीवन में होकर भी सदैव मेरा गुणगान करता है मेरी कथा को सुनता है कथा का वर्णन करता है तो ग्रस्त जीवन भी कभी बंधन नहीं होता हाँ वो एक मुक्त रहता है वो व्यक्ति तो ऐसे जैसे भक्ति ठाकुर थे भक्त विनोद ठाकुर थे जैसा बड़ा कोई ग्रस्त हुआ है कि आज तक नहीं कितने बच्चे थे उनके या कितने बच्चे हैं सबके एक दो तीन चार एक से परेशान रहते हम नहीं दिक्कतें हैं कभी सुनते कभी नहीं सुनते कभी करते कभी नहीं करते इतना सर दर्द होता है और वहां भक्त विनोद ठाकुर के तेरह बच्चे हैं लेकिन वो सारे भक्त थे तो भक्ति ठाकुर कहते हैं जय दिन दे भजन देखी ग्रहते थे को भाई वो कहते अभी कोई व्यक्ति ऑफिस से घर जाता है ना तो वैसे में ऑफिस में होता है घर जाता है तो वो सोचते रहता है टेंशन अभी जाना पड़ेगा इतनी सारी चीजें होगी लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर अपने ऑफिस से घर जाते थे तो वो आनंदित हो जाते थे हा? क्यों वो कहते जय दिन ग्रह भजन देखी क्योंकि मेरे घर में सदैव कृष्ण कीर्तन होता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा जोर से हरे हरे हरे राम राम, राम, राम ग्रह भजन देखी ग्रहते गोलों गोलोक भाई मेरा घर घर नहीं है घर तो गोलोक वृंदावन वैकुंठ बन जाता है कब बनता है हरे कृष्णा जोर से हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे तो ऐसा हाँ ये इसको कहते घर जैसे घर के आगे लिखते ना भवन क्या लिखते है भव मीन्स भगवान और वन मीन्स वन तो जिस घर में भगवान का गुणगान नहीं है भगवत सेवा नहीं है भगवान लीला कीर्तन का वर्णन नहीं हो रहा है तो वो तो वन है और वन में कौन निवास करते हैं पशु जानवर आदि निवास करते हैं तो उसी प्रकार से भक्तियोनाथ ठाकुर आदि जो महान आचार्य हैं है, जिनका घर वास्तविक सर्वसाधारण घर नहीं है। आ, वो तो वैकुंठ का तो वैकुंठ है भगवान का धाम है या भगवान का मंदिर है तो ऐसे ये दोनों निवास करते हैं और ये अपना अभी अभी शादी हुई शादी के बाद क्या चाहिए सभी बोला था मैंने क्या चाहिए अभी घर तो इनका जो फैमिली घर था वो तो छोड़ के आ गए थे या खत्म हो गया था अभी यहाँ आ गए तो घर चाहिए ग्रह वो कहते हैं कि घर अभी घर बनाना पड़ेगा तो जयदेव गोस्वामी पद्मावती के साथ निकले वो घर कैसे कैसे बनाएंगे झोपड़ी बनाना उन्होंने शुरू किया तो झोपड़ी जब जो बना रहे थे तो कड़ी धूप थी और उस धूप घास की झोपड़ी बना रहे थे तो ये जो नीचे से कई बार उनकी पत्नी घास को बांध के ये झोपड़ी के ऊपर गए थे झोपड़ी बनाते हैं ना ऊपर घास डालते हैं छत डालते हैं तो अभी पत्नी से नीचे मांगते जा रहे तो पत्नी अचानक गायब हो गई और वहां उनको जोतना घास चाहिए रस्सी से बांध के सब ऊपर बांध के दिया जा रहा था और इतना जल्दी हो गया तो वो नीचे आ गए वापस जो जयदेव गोस्वामी है और कहा कि कौन इतना जल्दी जल्दी घास दे रहा था तो पद्मावती ने कहा मैं तो गायब हो गई थी वहां से कई बार हम भागते ना सेवा से कुछ ज्यादा दिखाई देती है सेवा तो हम बहाना मार के गुम हो जाते हैं या फिर क्योंकि गोली देते हैं तो फिर वैसे पद्मावती गुम हो गई थी वहां सेवा छोड़ के भागी थी लेकिन सारा घास और सब ऊपर दिया जा रहा था उन्होंने सारा छत बनाया जय देो नीचे आए पदमावती पदमावती कौन मुझे दे रहा था था इतना जल्दी जल्दी घास? उन्होंने उन्होंने मैं तो नहीं थी, गए गए, अपने रूम में किनको रखा माधव को, माधव के पास गए देखा, राधा माधव के जो उन ड्रेस हैं, वो सारे उसमें घास लगे हुए हैं, काले हो गए हैं और हाँ सोचो आप घास का कभी गांव में सिटी के लोगों को क्या पता उनको ये घास में बैठना पता है हा? तो इतने विग्रह काले नीले हो गए कपड़े उनके फटे जा रहे थे गए और जब देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये तो घास कौन दे रहे थे मुझे माधव दे रहे थे वो पड़े उनके सामने और वो के दंडवत करने लगे और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो से इनका जो प्रगाढ़ संबंध है विग्रह से था तो भगवान की मूर्ति हमें मूर्ति तक, तक तक रहते हैं, रहती है पत्थर के बाती, जब तक हमारे हृदय में उनके प्रति कोई प्रेम की भावना नहीं है क्योंकि जितना अधिक विग्रह की सेवा करते रहते प्रेम में उतना ही अधिक वो विग्रह हमें रोविल होना होने लगते हैं उतना ही अधिक हमें भगवत्ता उनमें प्रकट होते दिखाई देती हैं तो ऐसे ही माधव के साथ उनका बहुत प्रगाढ़ संबंध था और अपने गृहस्थ जीवन में वो कंटिन्यू थे उनको कोई बाधा नहीं थी अपनी पत्नी या बाकी चीजें इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ जीवन तब दुखमय होता है जब व्यक्ति चार चीजें करना भूलता है एक है वैष्णवों की सेवा गुरु की सेवा शास्त्रों की सेवा शास्त्र अध्ययन और चौथा है अतिथि की सेवा करना ये चार चीजों की सेवा में लगता है कोई ग्रस्त व्यक्ति तो वो दुख में जीवन अनुभव नहीं करता अभी का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इनसे हम दूर हैं कोई व्यक्ति हमारे घर आ रहा है तो कितना टेंशन आने लगता है कि अतिथि आज घर आने वाले हैं नहीं शहर के लोगों को कितना कष्ट होता है कोई आएगा आज घर में अरे कुकिंग भी करना पड़ेगा ये भी करना होगा वो भी करना और एक हफ्ते रह तो फिर सोचिए मत हाँ जैसे एक व्यक्ति थे जिनकी पाँच बेटियाँ थीं जब उनकी शादी हुई तो सारे अभी शादी हो गई तो सारे जमाई आ गए घर में रहने के लिए होता है ना जैसे समर हॉलीडेज आता है तो आप लोग जाते होंगे कई लोग जाते होंगे ना अपने पत्नी के साथ ससुर क्या कहते हैं उसको ससुराल तो वो सारे जमाई शादी हुआ सब चारों पाँचों पहुँच गए वहाँ तो जो घर के ऑनर थे अभी बेटियाँ है उनके नए नए हसबेंड है तो शुरुआत में तो रोज आ, पंच पकवान या फिर छप्पन प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे अभी नया नया कोई है तो ठीक है अभी हर रोज वो रहने लगे एक दिन हो गया दो दिन हो गए दस दिन हो गए पंद्रह दिन तो घर के जो आ, वो थे तो ससुर ससुर परेशान होने लगे मैंने सोचा अभी कब निकलेंगे यहाँ से हाँ, इनका पत्ता कट होगा तो फिर उन्होंने क्या किया आइडिया अपने बेटे को बुलाया कि देखो अब ये तो वैसे जाएंगे नहीं इतना अच्छा स... आवाज आदि सब कुछ मिल रहा है तो कौन वहां से? तो से हिलने रहे थे तो बेटे को बुलाया देखो कुछ करो तो कहते ना रोज रोज एक एक व्यंजन कम किया जाए और कुछ ना कुछ चीजें कभी नमक है तो कभी नमक नहीं <laughs> कभी मसाले ज्यादा डाल दो ये ये लक्षण है इससे पता तो चलता है कि क्या हो रहा है अभी हमें भगाने का प्लान जो बुद्धिमान है उसको समझ जाना चाहिए तो फिर जब यह हुआ तो वो कुछ कुछ जो कुछ बुद्धिमान दामाद कहते तो दामाद है ना वो समझ गए चार जो दामाद थे बहुत बुद्धिमान थे जैसे ही होने लगा कहने लगे अभी कुछ दाल में काला है अभी यहां से निकल पड़ो लेकिन एक ना तो पक्का वो था चाहे नमक हो नहीं नहीं मसाले हो या नहीं हो या तो तो तो तो वो अपना डेरा गए तो फिर फिर भी ससुर ने सोचा ये तो हिलने रहे एक। तो उन्होंने उनको पिटाई नी शुरू की उनको जाना पड़ा हाँ तो वही सही है मतलब हम कलयुग में अतिथि आदि सहन करना बड़ा कठिन है बहुत स्ट्रगल है तो लेकिन फिर भी हमें इन सब सारी चीजों को टॉलोरेट करना चाहिए सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए तो ऐसे जो जयदेव गोस्वामी हैं और पद्मावती नवद्वीप में रहने लगे और उन्होंने बहुत एक फेमस ग्रंथ की रचना की जयदेव गोस्वामी ने आज तक कृष्ण लीला पर आधारित इससे बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है और ना होगा जिसका नाम है श्री गीत गोविंद क्या नाम है गीत गीत तो ये गीत आ, जो अभी हमने गीत गोविंद में बहुत सारे सॉन्ग हैं उसको अष्ट पदी भी कहा जाता है सारे आठ पदों में वर्णित है जैसे वैष्णु पदावली भी मैंने इस बार दो और सॉन्ग डाले हैं चंदन चरचित वनमाली वगैरह और ये दशावत सूत्र और शीत कमला ऐसे चार सॉन्ग इस बुक में है जयदेवोस्वामी के तो जयदेवस्वामी ने जो ये ग्रंथ लिखा और इसमें जो दशावतार स्तोत्र है जो अभी हमने गाया कितना मधुर है सारे अवतारों का वर्णन है तो जो बंगाल के राजा थे लक्ष्मण सेन उन्होंने जब सुना तो वो बिल्कुल गदगद हो गए आनंदित हो गए और उन्होंने कहा किसने इसकी रचना की है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और बल्कि उन्होंने अपने सेवक को कहा था मंत्री को कि उनको कहो कि वो आकर मेरे यहाँ निवास करें और मंत्री का पद हाँ, स्वीकार करें तो जब ये बात इनको कही जयदेव गोस्वामी को कि आप आइए और राजा के वहां निवास कीजिए इत्यादि तो जयदेव गोस्वामी ने कहा नहीं मैं तो इस स्थान को छोड़कर चला जाऊंगा तो बल्कि लक्ष्मण सेन ने सोचा कि इतने महान वैष्णव मेरे राज्य को छोड़कर चले जाएंगे हाँ, तो मेरे लिए उचित नहीं है बल्कि जैसे पृथ्वी है पृथ्वी सबसे अधिक दुखी कब होती है जब एक भक्त इस पृथ्वी को छोड़ के चला जाता है पृथ्वी पृथ्वी अपने आप को महसूस करती है, जब के ऊपर महान महान संत विचरण करते हैं, महान-महान साधुओं का निवास होता है तो पृथ्वी आनंदित हो जाती है सारे पाप ताप सारी चीजें भूल जाती है तो वैसे ही लक्ष्मण सेन ने सोचा कि अरे इतने महान वैष्णव यदि तो चले जाएंगे लक्ष्मणसेन तो मेरे राज्य में उचित नहीं है तो उन्होंने उनके पास साधु का विष वैष्णव धारण करके गए उनको निवेदन किया कि आप नदी के गंगा के उस पार रहिए तो वह चंपा हट्टी में रहें लक्ष्मणसेन के आदेश अनुसार चंपा हट्टी में ये दोनों रहे हाँ दोनों कौन पद्मावती और जयदेव गोस्वामी और फिर वहा एक हाँ, घटना घटित हुई थी हाँ, जब जयदेव गोस्वामी रोज अपने इस ग्रंथ को लिखा करते थे और एक बार उनको विचार आया एक विशेष विचार उनके मन में आया भगवान के की रचना करते समय और उन्होंने सोचा कि ये कैसा विचार मेरे मन में आ गया है इस एक ग्रंथ की रचना कर रहा में ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आना चाहिए और वो विचार क्या था कि कृष्ण राधा रानी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये राधा रानी के जो चरण कमल हैं कह रहे हैं कि आपके चरण कमल आप मेरे सर में रखो कहा रखो कौन कह रहे हैं कृष्ण श्रीमती राधिका को कह रहे हैं तो उनको लगा कि अरे ये कैसे विचार है बल्कि सारे देवता ब्रह्मा शिव आदि हाँ देवता गण भक्त लोग सदैव भगवान के चरण अपने सर में रखने के लिए लालयित तो रहते उत्साहित रहते हैं लेकिन आज में ये विचार आया है कि राधा रानी को कृष्ण रिक्वेस्ट कर रहे कि आपके तो तो चले गए स्नान करने के लिए और उनका नियम था स्नान करने के उपरांत वो आके प्रसाद लेते थे फिर अपना राइटिंग शुरू करते थे उसके बाद पदमावती प्रसाद लेती थी तो लेकिन जब ये स्नान करने गए तो अभी भगवान नहीं, वो स्नान करने गए और स्नान करके वापस आए तो देखा पद्मावती भोजन कर रही है तो पद्मावती भोजन कर रहे तो उनको लगा रही इसको क्या हो गया आज बल्कि पत्नी कभी पति से पहले भोजन नहीं करती ये वैदिक कल्चर है वो तो भूखी रह जाए जैसे हम अपने गांव में देखते थे मदर आदि चाहे जो मर्जी हो जाए पति जितना लेट आए उसके बाद ही भोजन करेगी सारी सेवाओं के बाद तो वैसे ही पद्मावती खा रही थी उन्होंने पदमावती तुम तो आप जल्दी भोजन कर रहे हो गए भोजन करके आगे तो आगे तो आगे भोजन किया। और कुछ लिखने चले गए थे अंदर और फिर चले गए उनको लगा ये क्या है तो वो जब जयदेव गोस्वामी ने कहा मैं तो अभी आया हूं तो फिर वो गए जहां वो लिख रहे थे अपनी किताब या ग्रंथ तो वह पेन और पेपर को देखा तो उन्होंने देखा कि किए थे उस को लिखा हुआ है। हाँ, जो चीज वो सोच रहे थे उसी के सोच में हाँ, उन्होंने लिखा था भगवान ने लिखा था स्वयं ही तो ये जो जयदेव गोस्वामी है करने तो भगवान कृष्ण स्वयं जयदेव गोस्वामी बन के आते हैं जयदेव गोस्वामी के जो विचार है वो योग्य है वो अनुचित नहीं हैं, हैं। वो है। तो उसको पूर्ति करने के लिए भगवान आते और वो श्लोक लिख के चले जाते शिरसि हैम की श्रीमती राधिका आपके चरण कमलों को मेरे सर का आभूषण बनाइए तो ऐसे इस श्लोक का अनुवाद है तो जब ये देखा तो वो कांपने लगी रो पड़े कि हे पद्मावती आप कितनी सौभाग्यशाली हो कि आपके हाथों से भगवान ने स्वयं इसको स्वीकार किया है भोजन आदि को और आपने उनसे बातें आदि की हैं तो पद्मावती का ही गुणगान करने लगे तो इस प्रकार से जो जयदेव गोस्वामी हैं उनका ये जो काव्य है इसको कहा जाता है श्रृंगार रस का रसराज काव्य मतलब जितने भी कृष्ण लीला पर आधारित गीत है कविताएं हैं उनमें कोई टॉप मोस्ट हो वो ये जयदेव गोस्वामी का गीत है।, है इसको रसराज कहा गया है तो जयदेव गोस्वामी संस्कृत कविराजों में चक्रवर्ती सम्राट है जितने भी लोगों ने कविताएं लिखी है संस्कृत में भगवान का गुणगान किया है उनमें सर्वश्रेष्ठ है तो ऐसा ये जो बुक है ये बहुत फेमस है और शास्त्र आचार्य कहते हैं यदि हरिस्मरण सरस मनो यदि विलास कलासु कुतूहल मधुर कोई व्यक्ति हरि के स्मरण में पूर्ण रूप से निमग्न होना चाहता है या कोई व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण रूपे न आसक्त हो जाना चाहता है या आकृष्ट हो जाना चाहता है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए या यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की मधुर लीलाओं का अपने हृदय में आस्वादन करना चाहता है तो उसको मधु से भी मधु का मतलब है हनी से भी अधिक स्वीट ये जो काव्य है उसको सुनना चाहिए तो ऐसे जयदेव गोस्वामी के ये जो काव्य बहुत फेमस है इवन इस गीतों को सुनने के लिए कृष्ण भी सदैव पागल हो उठते थे वृंदावन में एक विग्रह है राधा रमन किसने किसने दर्शन किया है राधा रमन का तो जो राधा रमन है राधा रमन भगवान जहा जा गीत गोविंद का वर्णन होता है तो राधा रमन भागते हैं राधा माधव का दर्शन खुला अभी घंटिया बज रही है तो थोड़ी देर में हम चलेंगे तो जो राधा रमन है तो सदैव उनका जो गीत है उनको सुनने के लिए पागल हुआ करते थे विशेष रूप से गीत गोविंद को और वो भागते हैं उस व्यक्ति के पीछे तो वर्णन आता है जगन्नाथपुरी में कि जगन्नाथ जी भी अपने मंदिर से भागते हैं जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद को सुनने के लिए एक युवक एक छोटे से लड़के थे एक किसान की बेटी वो रोज अपने खेत में जब बैंगन का खेत था उसमें जब बैंगन तोड़ तोड़ा करती थी तो उस समय एक गीत गोविंद गाया करते थे बल्कि गीत गोविंद ओरिसा में ये बाथरूम सॉन्ग है जैसे कोई व्यक्ति बाथरूम में गाते रहते हैं ना इधर उधर के सॉन्ग हाँ भक्त आरे कृष्ण मंत्र गाते हैं ओरिसा में लोग स्नान करते चाहे तालाब में घर में तो ये गीत गोविंद गाते रहते हैं इतना उनके लिए सरल है तो जब वो लड़की बैंगन के खेत में ये गा रही थी तो जगन्नाथ हिलने लगे अपने यहाँ सिम्हासन से यहाँ से वो भाग चले उसके पीछे और आगे आगे बैंगन तोड़ते हुए गाते हुए जा रही है जगन्नाथ इसके पीछे सुनते हुए जा रहे नाचते हुए जा रहे तो फिर भगवान के जो सारे वस्त्र हैं उधर गिरते भी है और जगन्नाथ जी जब वापस आते पुजारी सुबह देखते हैं कि क्या हुआ कि सारे कपड़े फटे हुए हैं और एक उनका वो बुतरिया भी गायब है तो भगवान ने कहा कि मैं रोज संध्या के समय में भाग जाता हूँ यहाँ से इस गीत गोविंद को सुनने के लिए आ, वो जो युवती है इसका गान करती है तो कहा कि उसको तुम यहाँ ले आओ परिवार के साथ और वो रोज मेरे लिए गाएं और मैं रोज इस गीत गोविंद को सुनूंगा जो जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है तो ऐसे जयदेव गोस्वामी कई गीत जहाँ जगन्नाथ या कृष्ण को बहुत आनंद प्रदान करने वाला था और चैतन्य महाप्रभु भी इसको सुनते थे बल्कि जगन्नाथपुरी में जो मोची है मोची चप्पल से लाने वाला एक बार एक ब्राह्मण जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ रहा था तो सामने मोची था वो मोची कुछ गा रहा है और एक पत्थर के ऊपर चप्पल को रख के चमड़े को रखकर कुछ काम कर रहा है तो ब्राह्मण ने देखा अरे पत्थर पत्थर नहीं है ये तो साक्षात शालिग्राम शिला है और ये मोची अपना पाव भी रखा है और चमड़ा रख के चप्पल भी बना रहे घुसा हो गए उन्होंने कहा आप ये मुझे दे दो कुछ कुछ आना उसको दे दिया और वो ले गए शालिग्राम को वो ब्राह्मण ले गए और उनकी पूजा अर्चना करने लगे तो भगवान परेशान हो गए शालिग्राम शिला जो साक्षात नारायण है या कृष्ण है उन्होंने कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तो वही अच्छा लगता है जब वो मोची हाँ जयदेव गोस्वामी के गीतों को गाता है तो मुझे उनको वापस दे दो मैं इन गीतों को सुनना चाहता हूँ तो ऐसे जयदेव गोस्वामी के जो भगवान को हमेशा अच्छे लगते थे बल्कि एक मुस्लिम व्यक्ति जगन्नाथपुरी में एक टू फ्लोर का बिल्डिंग था तो नीचे एक ब्राह्मण रहा करता था और ऊपर एक मुस्लिम शासक एक व्यक्ति रहा करता था ये ब्राह्मण रोज रोज शाम के समय में ये गीत गोविंद को गाया करता था हारमोनियम के साथ तो ऊपर जो मुस्लिम है अपने घर से बाहर आकर सीढ़ियों में आके बैठ के सुना करता था अचानक तो एक दिन ब्राह्मण ने देखा कि ये क्या है ये के सुनता है तो जब उनको उन्हों पूछा उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आता लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो ने मैं पहले भगवान को आह्वान करो और भगवान को अपने सामने बिठा दो आइये आप विराजमान हो अभी आपकी प्रशंसा में गीतों का गान करने जा रहा हूँ तो फिर आ, उन्होंने कहा मैं तो कैसे कर सकता मैं तो घोड़े में जाता रहता हूँ रोज मेरी सेवा तो घोड़े चलाना और दूर दूर जाना है तो उन्होंने कहा घोड़े के ऊपर भी भगवान को आप बुला सकते हो वो आसन ग्रहण करेंगे और आप गा, गाओ तो एक दिन ये, ये मुस्लिम व्यक्ति भी गाने लगा एक दिन वो भूल गया भगवान को बुलाना तो देखा वो गाते जा रहा है घोड़े के ऊपर अब पीछे से घुघरू या नुपुर की आवाज आ रही है तो मुस्लिम व्यक्ति ने पीछे देखा कौन है कौन सी नूपुर की आवाज है तो तो है तो उन्होंने उन्होंने देखा उस गीत गोविंद को सुनने के लिए कहा कहते हैं तुम भूल भी गए हो मुझे बुलाना पहले आसन मुझे प्रदान करना लेकिन मैं नहीं भूलता जब कोई व्यक्ति जयदेव गोस्वामी का गीत का वर्णन करता है तो मैं पागल की तरह दौड़ता हूँ और उसको सुनने के लिए आता हूँ तो ऐसे ऐसा गीत गोविंद इतना प्रिय है जगन्नाथ देव को कि उनको रात को नींद भी नहीं आती जब तक वो गीत गोविंद से बना हुआ कपड़ा ऐसे वस्त्र पहनते सोने से पहले जिसमें ये सॉन्ग्स लिखे होते हैं और जगन्नाथ को लपेटे जाते हैं तब उनको निद्रा आती है तब वो सोते हैं तो इस प्रकार से कई सारे उनके लीलाएँ हैं तो जयदेव गोस्वामी बहुत प्रिय है राधा माधव को और राधा माधव भी बहुत अधिक प्रिय है महाप्रभु ने जब मैं दोनों नवदीत में निवास करते थे चंपा हट्टी में तब उनके सामने महाप्रभु ने अपना गौरव वर्ण प्रकट किया था और उन दोनों को कहा था कि आप जगन्नाथपुरी में जाकर निवास करो आगे मैं अवतरित होने वाला हूँ और जब मैं अवतरित होगा तो आपके लिखे हुए जो गीत है उनको मैं गाऊंगा तो जगन्नाथपुरी के बाद पद्मावती के साथ जो जयदेव गोस्वामी है वो वृंदावन आके रहते हैं अपने माधव को लेकर केशी घाट में केशी घाट में अभी भी मंदिर है टूटा फूटा एक एक व्यापारी एक बिजनेसमैन वो मंदिर बनाता है जयदेव गोस्वामी के विग्रह के लिए लेकिन जब ये औरंगजेब आदि ने मंदिर तोड़ने लगे तो उस समय ये माधव को भी वहाँ से जयपुर लाया गया था तो तब से और ये राजा मानसिंह ने लाया था उनको और ये राजा मानसिंह ने बनाया है कनक वृंदावन जो बहुत प्रिय था वो राजा मानसिंह को भी और विग्रह को भी हा? तो पहले जब गोविंद तो तो इस तरफ वो किला है राजा का आमिर फोर्ट या कोई तो फोर्ट है तो वो हाँ वहां रहा करते थे गोविंद देव मदन मोहन फिर जब सिटी बनाया तो फिर इधर उनको स्थापित किया लेकिन माधव तब से इधर ही है जब ये हाँ वृंदावन कनक वृंदावन घाटी या कनक घाटी बनाई गई तो ऐसे विशेष विग्रह हैं तो वे हम चलते हैं उनका दर्शन करते हैं और उनके सामने कीर्तन आदि करते हैं जय देव गोस्वामी की शिशिर राधमाधव की शिला प्रभुपाद की तो उससे पहले हम ड्रामा देखते हैं 10 मिनट का और फिर जाते दर्शन के लिए तो सब बोलिए जोर से एक साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम